शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता ऋषियों ने कहा साधु शुरू अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए जिससे समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है सूर्य जी बोले महर्षियों तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है मैं उसका वर्णन करता हूँ तुम लोग उसको ध्यान देकर सुनो पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है नदी पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें और शुद्ध मंडप में रख उसे महीन पीसे और साने इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाए और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रगट हुए हों तथा तो वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो तदनंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदरपूर्वक उसका पूजन करें गणेश सूर्य विष्णु दुर्गा और शिव की प्रतिमा का शिव का एवं शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए ठोश पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए सोलह उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें सारा नैवेद्य एक कुड़व लगभग पाव भर होना चाहिए घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुड़व और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ शेर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है ऐसा जानना चाहिए देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए तीन शेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू लिंग के लिए पांच शेर ऐसा करने पर चूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से द्विज सत्य लोग को प्राप्त कर लेता है